मैत्री उपनिषद में किस प्रकार से समझाया है राजा भ्रदरत को ऋषि शाखायण ने वहां का संक्षेप संग्रह करके बता रहे हैं आठ श्लोकों को वहां का ले रहे हैं देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा है यह आशंका होने पर तत्प्रतिपादकान स्तरीय मंत्रान पठ उस वर्णन को प्रतिपादन करने वाले उन मंत्रों को ही साक्षात पाठ है शब्द का पाठ अर्थत नहीं संग्रह का शब्द को वैसे कर, वैसे जैसे गीता का किया था ना पहले, वहां भी था, शब्द संग्रह, संग्रह और कई बार कर लेते हैं लेकिन शब्द से संग्रह हो रहा है चौथा अध्याय चौथे प्रभात अनुवाद का काला मंत्र तथा निरिंदनोन्नी सो ना उपापी तथा था वृत्तिषया चित्तम सोनाथा निरिंदनो वन जिस प्रकार से कांधनों के रहित वन्य हो गया का जलते जलते जलते जलते वो काष्ठ खत्म हो गया अब उस वन्य को क्या कहेंगे अब निरिंधन निरिंधन अवस्था को प्राप्त हुआ वन्नी है वह वन्य कहा जाएगा अब तक जो ज्वालाएं जलते रहे वो कहां जाएंगे स्वयन उपयूप में वह व्यापक हो जाए। क्या है? मात्रा, तन मात्र उस रह जाएगा तथा वृत्ति क्षया चित उसी प्रकार चित्त मैंने जो है उसमें का वृत्तियों का क्षय होने से मैंने वृत्तियों का निरोध करने निरोध समाज पहले ना शनिर शनिर शनि शनि कहा था गीता उसके अध्यास रजगुनी को समाप्त कर दिया सत्य प्रधानमति वर्ण का अपना मूल कारण क्या है सत्य रूप सत्व कार्य ना अंत करण इसे अपने कारण बुद्ध सप्त स्वरूप स्थित हो जाता है निरिंदना धक धक्काष्टि निरिंदना का मतलब जो लकड़ी पूरा जल के खत्म हो गया हो ऐसा जो अग्नि है स्वकारणे तेजो मात्रे उपशाम्यते। उसका कारण क्या है तेजो मात्रा। पंचीकृत पंच स्वरूप आपको दिखाई दे रहा था और कहा जाएगा प्रभाव अपना अपरूप स्त्र जब जब जलाओगे प्रकट हो जाता है उपाधि में छिपा होगा उपाधि में छिपा हुआ होता है प्रकट कहीं नहीं मिलता अग्नि अग्नि प्रकट कहीं नहीं मिलता है वैसे ही दे नहीं दिखाई जलाना पड़ता है जलाओगे तब अग्नि प्रकट दिखाई देगा दे दे दे दे। पंचीकृत पंचमहापूत अभी दुकान में खरीदने जाओ तो नहीं मिलेगा ना इसीलिए जैसे <laughs> पंचीकृत जो है पंचमहापूतों का बनाओ लड्डू पेड़ा जब खरीदने को मिल जाता है तो अग्नि भी खरीद के लाओ नहीं होता अग्नि के ईंधन ही हम खरीद पाते हैं अग्नि को हम खरीद नहीं सकते वायु को भी खरीद लेते हो आप वायु को भी खरीदा जाता है चर को, को खरीद सकते हो पृथ्वी को खरीद सकते हो आकाश को भी खरीद सकते हो आकाश को लिया अरे आपको पता नहीं क्या आजकल भी नियम है भाई हमारे इस पर जितनी आकाश होती है वो हमारा है इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं जा सकता वो आकाश हम खरीद लिए आगे नहीं तो कहेगा दूसरा कोई आदमी अगर बोलेगा आपका मकान यहीं तक है इसके ऊपर का आकाश मेरा है मैं मकान बना छोड़ोगे आप <laughs> हैं? नहीं छोड़ोगे ना बे नहीं, नहीं वो भी आकाश मेरी है तू तो कहा से आ जाएगा वहां ऊपर दूसरा कोई मंजिल बना नहीं सकता क्योंकि वो आकाश मेरी है तीसरा मंजिल में बना सकता हूँ ना कोई दूसरा आदमी तो बना देगा क्या नहीं वो आकाश हम खरीद चुके हैं इस पृथ्वी को खरीदते इसके खरीद है नहीं आ सकते तो। न खरीदते हुए उसका वैल्यू न खींच पैसा तो आपकी हो गई वो यानी जमीन खरीदने के बाद आकाश का नहीं है जमीन बेचने वाले दिक्कत है हम यहाँ से सौ फुट आकाश आपके साथ बेच रहा हूँ उसके ऊपर मंजिल मैं बना लूंगा सौ फुट तक तुम तो बना लेना उसके ऊपर का आकाश मेरी और मैं अपनी मंजिल बना लूंगा उसके ऊपर तो तो नहीं नहीं पहले आप पूरा बना लेंगे सौ फुट तक बना लो आप आठ मंजिल बना लो सौ फुट तक वही तो है उसको क्या दिक्कत है आपने तो वही तक को दिया ना बेचा है ना ज़मीन बेच तो <laughs> तो का मतलब है। और क्या? यही तो, ले ले ले <laughs> तो होगा ना उसकी भी किराया बढ़ा तय कर देंगे इतने साल तक के लिए पूरी इकट्ठे दे दो जैसे आप बिजली के मीटर खरीदते हो मीटर का बिल देते रहते हो नहीं आप मीटर नहीं डालना चाहते तो ट्रांसफार्मर खरीद लो कौन सा है आपत्ति ट्रांसफार्म में डाल सकते हो मिसाल आना तो उसको जो, जो पैंतीस हज़ार जो भी रेट है उसका दाम दे दो और जितनी चाहिए बिजली फूँकते रहो कोई मीटर आने वाला है नहीं एक तो एक लाख रुपए का बिजली खर्च करोगे जो पैंतीस हज़ार आपको जमा करना है तभी तो बड़े बड़े आश्रम में ले ट्रांसफार्मर लेते हैं भैया उसी पर यहाँ पर भी हो जाएगा ना आपके मकान को हम ले लेंगे उसके ऊपर मुझे बनाना है तो इतनी किराया तय करो दो सालानी इतना देनी है बाकी उसके बाद जितनी मंजिल बना लूँ लेकिन विचित्रता है उसके साथ यहां से लेकर के स्वर्त काकश पूरा आप आग खरीद लेते हैं कमाल है ना ये इतनी जिमिट का टुकड़ा खरीदा उसके अरब से हजार मंजिल बना लो मर्जी तुम्हारी यहां स्वर्त काकश पूरी तुम्हारी हो गई अभी आकाश में आपने खरीद लिया लेकिन अग्नि को कोई खरीद नहीं पाता अग्नि के ईंधन ही हम खरीद पाते क्योंकि पंचीकृत स्वरूप में कहीं भी हमें व्यवहार योग्य प्राप्त नहीं होते इसे जान के उसको दे रहे दृष्टान विशेषाकार प्रत्येज तेजो मात्र उपवालादि रूपम विशेषाकार प्रत्यजादि जो विशेषाकार था उसे त्याग करके तेज मात्र रूपे यथावत है जिस प्रति तेजक तेज का मात्रारूपी में विद्यमान रह जाता तन मात्र रूप में विद्यमान रह जाता है तथा तेरव प्रकार ठीक उसी प्रकार से चित्त एक चित्त क्या है अंतकरण अंत करण भी वृत्ति क्षय निरोध समाज अभ्यास नृत्ति कक्षय वृत्ति कक्षय का मतलब क्या है निरोध समाधि का अभ्यास के द्वारा कौन सी वृत्ति का अक्षय अच्छा क्योंकि यावत वृत्ति का अक्षय अच्छा तो हो नहीं सकता है इसे राजस तामसादिकल वृत्तिनाशा राजसादि सकल वृत्ति नाशा मतलब तामस में जोड़ देना स्व तब उसका अपना कारण क्या है सप्ताह सप्तमा उपांग सप्त मात्र उपशमन को प्राप्त का क्या? उसमें लीन हो गया। रह जाता है। हो गया। गया। है और रजगुण तमगुण नाम का जिसका संबंध समाप्त क्या लाभ होता है सतमात्र शेष रह गया तो क्या फायदा है मनस सत्य कामिनाथ मूढ़ कर्मशानुदाह अपने जो विलीन हो गया हुआ मन है वो तो मन कैसा था क्यों आपने निर्व समाधि का अभ्यास किए हो सत्य की कामना से सत्य की कामना वाला यह मन ही निर्वध समाधि का अभ्यास करेगा ना असत्य की कामना रखने वाला मन संसार में घूमते रहेगा क्या असत्य में रहना पसंद है ना उसको असत्य ही छाता है असत्य बोलता है मन का स्वभाव असत्य बोलना स्वरूप नहीं है स्वभाव अलग है स्वरूप अलग चीज है स्वरूप है वहां है सत्य की काम कामना रखने वाला मन जो अपने कारण सत्व शांत हो चुका है वह मन इंद्रियों के विषयों से विमुक्त हो चुका है अतएव कर्मशानुगा अनुता पवंती कर्म के वश में आकर के होने वाला जो सुख दुख दुप्ता दिशा क्लेश थेकार ने कहा ना इसलिए प्रज्ञा रथम भरा होती है सत्य को धारण करने वाली होती है जब एक बार सत्य को धारण कर लेती है सारा जगत को मिथ्या देखना शुरू कर देती है जगत की मिथ्यात्म सिद्धि होता है जब यह प्रज्ञा रूपी शक्ति जो अंत कर्ण की वह रुत को मैंने सत्य को धारण करा लिया इसलिए कहते हैं उससे सारा जगत तो मिथ्या हो जाता है सत्य आत्मनी विषय कामो अस्थिति सत्य कामी सत्य कौन है आत्मा उस आत्मरूपी विषय को ही कामना करने वाला उसको अनुभव करना चाहने वाला ऐसा जो व्यक्ति है उसका नाम सत्यकामी सत्य तस्य। ऐसा कौन है वो व्यक्ति मन अतएव स्वयं उपशांत उपांत इसे अपने यौनी में अपने कारण सत्य में लीन हुआ लीन हुए के कारण से ही इंद्रिया मूढ़ से इंद्रिय विषयों से विमुख हो गया है इंद्रियार्थेश विषय शब्दादिशु विमूढ़ इंद्रिया विमूढ़ कर रहे हैं इंद्रियार्थ मंद्रियों का जो विषय है कौन शब्द आदि उन शब्द आदिओं से विमूढ़ से मन सामानों से रहित जो मन उस मन का कर्मवशम अनुगछति कर्मवशानुगाह कर्मवशानुगा कहते है कर्म के वश में होकर गई आप लोगों का अनुभव में आने वाला वस्तु है ऐसे कौन है सुख दुख राग द्वेष, द्वेश समाधान ये सारे क्या हो जाएंगे मिथ्या माईकत्व तीर्थ माईकत्व ज्ञान के द्वारा आपके दृष्टिकोण में ये सब मिथ्या हो जाएंगे कहते तो मिथ्या कैसे हो जाएगा उनकी <laughs> जो है उपांतरण है ना ये जगत को उपादान चित्त है आपका फिर आपका नियम क्या है उपादान ना केवल अब आत्मा पहुंच जाए नहीं तो जगत मित्र कैसे हो जाएगा आत्मानुभूति के बाद जगत मित्र होता है कि मन की सत्य मात्र से जगत मित्र हो जाएगा अनुभूति के बाद फिरी आपने कैसे कह दिया सां में लय हुआ रूपा लय तो हुआ अव्यक्त को भी आत्मा में लय करना जरूरी है ना अभी तो बाकी काम कठोर प्रसिद्ध प्रक्रिया में यही करता है इस बुद्धि को अव्यक्त में अव्यक्त महद आत्मा में लीन कर दो उसको शुद्ध में अभी प्रक्रिया तो बाकी है शांत होने मात्र से जगत जो मिथ्या हो जाएगी यह बात बिल्कुल उचित नहीं है युक्त युक्त नहीं है क्यों तदोपादानक तो भाव आ क्योंकि यह चित्त जगत का उपादान कारण ही नहीं है है ना क्योंकि उपादान कारण को जानने से उसके सरल कार्यों को मिथ्या रूप रूपण जाना जाता है मृत्यु का से दिन घटप घटारी कुछ भी ना होने से मृतिका का, का ज्ञान जिसको हो जाता है उसके लिए क्या हो, हो जाएगा घटाली ज्ञान मिथ्या हो जाएगा घट मिथ्या हो जाएगा अब हमने बीच में रहा हूं मान लो अभी मृत्यु का पहुंचा यानी कपाल अवस्था में इसीलिए जगत का उत्पादन कारण नहीं है और जित उत्पादन का प्रत्यक्ष नहीं होता तो तनिष्ठ तन सगल कार्य मिथ्या है निश्चय नहीं हो सकता विद्या संज्ञा तब तो अगला मंत्र ला रहे हैं। चित्तमे वही संसार तत्प्रयत् न शोधये चित्तस्तनमयर्त्यो गुहमे सनातनम चित्तमे संसारित तो संसार चित्त है बड़ी प्रयत्न लगा करके जो है शुद्ध करना पड़ेगा जैसे आप प्रयत्न कपड़ों को साबुन लगाकर शुद्ध करते हैं उसी प्रकार से प्रयत्न चित्त को भी वेदांत ज्ञान रूपये साबुन से धोना पड़ेगा करना। इसे कहते लग जाए तो प्राप्त हो जाते हो सप्रे हो साफ साफ है चित्र जो जो चित्र कल्पना कर दे गया वो चित्र बनते जाता है वहां और ऐसे मूड मन अपने बिना घबरा भी खड़ा हो जाता है तो कल्पना कर रहा था क्या जरूरत है पर जंगल में बाघ की कल्पना करने की? इन संसार है ना अंदर में संस्कार है संसार का कि जंगल में बाघ होता है इस स्वप्नों में क्या है आप पहले जंगल तो रमणी जंगल कल्पना कर लेते हो वो संस्कार वहां बाघ भी दिखा देता है बाघ दिखा देते घबरा जाते हैं खड़े हो जाते हैं सब कुछ आप ही है वहां प्रश्नो परिषद में कहा है सब कुछ होकर के वह स्वयं सब कुछ अगर सबको दिखता है इसलिए कहते हैं कि देखो यहां पर भी ये, तन्मयो ये जीव जो है वाकई में जैसा चित्त वाला होगा वैसा वैसा ही वो हो जाता है यह बात अत्यंत सनातन है गुहम वेत सनातन यह रहस्यपूर्ण जो बात है यनाजूतत्व यद्यपू चित्त उत्पादन कर शा कियाचित्त नहीं है यद्यपि स्वरूपेण चित्त जगदुत्म नितिजगदोपाल नहीं है तथा तस्तकार लेकिन इस संसार में भोग्यत्व तो आया है कैसे आपके चित्त के वजह से संसार तो... में संसार भोगी नहीं है पढ़ाए तो पढ़ाए आपका भोगी कहा है वो बहुत सारी चीज दुनिया में पड़ी है आपके लिए भोग्य नहीं है ना वो कि इसमें जो भोग्यत्व तो आया है वो आपकी चित्त के वजह से ही शब्द सर्वानुभव प्रमाण है ही शब्द के द्वारा सर्वानुभव कोई प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया समझा शक्ति आदो चित्त का विलय भोग आदर्शण आतिथि भावा कारण क्या है इस में क्या है चित्त का विलय हो गया इसलिए भोग भी नहीं होता है ना उस समय कोई आगे उठा के ले जाए आपको क्या पता चलता है गहरी नींद में पड़ा हो उठा हुआ ले गया पता नहीं चलता गह नींद में मृत्यु भी आ जाती तो पता नहीं चलता गहरी नींद का मृत्यु से सबसे बढ़िया मृत्यु है गहर नींद में मर जाए पता नहीं चलता आने हानिकार जब मृत्यु आती है तो बहुत सारा चीज दिखता है बहुत डर जाता है आदमी तो प्राण निकलते हैं ना जोर जोर से दर्द होता है तो बड़ा अंदर से परेशान होता है आदमी भयंकर होता है स्थिति अभी थोड़ा छोड़ा सकते चोट लग जाए वहां के प्राण झंझरान लग जाए तो आप तड़पने लग जाते नींद तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो शरीर के साथ पार्ट नहीं है ना आप उस समय शरीर मर गया बस आप दो आपके कर्म से आप दोबारे शरीर में आ नहीं पाओगे नहीं तो है आप जग नहीं पाएंगे शरीर में शरीर मर गया अनुसार घर नींद के टाइम मरना तो मर गया हार्ट अटैक हो गया खत्म कहानी हो गई वो जीव तो निकल जाएगा फिर मृत्यु हो जाता है तो गे ना, गे ना ना। हो नहीं होगी नहीं उसको हो वेदना क्यों हो रही है शरीर संबंध है शरीर जब सम्बन्ध वेदना कैसे होगी निकलने से वेदना नहीं होती है शरीर संबंध का लेकर के जब निकल तब तो वेदना होती है शरीराभिमाना वेदना है पैसे निकल जाए तो क्या आपत्ति है आपको कोई कहते हैं। और रोज निकल रहे हो शरीर से ये सुषिप्त में जाते हो रोज शरीर से निकल के जा रहे कि नहीं जा रहे है। वेदना हो रही क्या नहीं हो रही ना ये हो वेदना होने लग जाए रोज शरीर से कोई जावे ही नहीं रोज शरीर से निकल रहे हैं वापस शरीर में आ रहे हैं लेकिन वेदना नाम की चीज नहीं है सुषिप्त एक ऐसी चीज है वहाँ जाने आने में कोई वेदना नहीं होती उस अवस्था में पे जाते हो तो कोई वेदना नहीं तो कहते हैं कि देखो, वो जो है सर्वान है, सर्वानुभव सिद्ध है शिशु काल में भोग नहीं होता अतिव संसार में जो भोग आया है भोग के कारण सुशिप्त चित्त भोग तो चित्तात्मक संसार है तो प्रयत्न अभ्यास वैराग्य लक्षण शोधस्तम राहित निकाग्रिया इसलिए क्या करना चाहिए चित्तात्मक संसार हो है ना अतएव आपको क्या करना पड़ेगा इस चित्त को प्रायत्र पूर्वक प्रायत्रपूर्वक मतलब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा शोधन करना चाहिए अर्थात रजगुण और तमगुण से रहित करना पड़ेगा बहुत सारा अभ्यास है पहले बोल चुके हैं सारा अभ्यास है शुरू होता है खाने पीने है से इसका अभ्यास शुरू करना पड़ेगा खाने पीना नियंत्रण सबसे पहला काम है और रजोगुण से रहित होने की चेष्टा करना चाहिए और रजोगुण को तो बढ़ाने की चेष्टा कर रहे होने के लिए रजिए कुछ पाने के लिए आगे जाने जिसको पाने के लिए कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए मिर्च की जरूरत नहीं है जिसको पाने के बाद कुछ पाना ही नहीं रह जाता है उसको पाने के लिए मिर्च की जरूरत नहीं है ये क्यों नहीं समझते उसके पाने के बाद तो सारे संसार का साम्राज्य आपकी हो जाती है अभी छोटे मोटे गद्दी फद्दी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं गदी बनोगे गद्दी में बैठे गला बना और बाद जन्म होगा गधी का क्या फायदा उसका उससे अच्छा है और ब्रह्म ज्ञान पाओ बुद्धि करने की चेष्टा करो ताकि जब उसको पाने के केवल कुछ पाना ही नहीं रह जाएगा और दोबारा जन्म आज का चक्कर भी नहीं रह जाएगा सारी कहानी मिट जाएगी इसलिए कहते कि देखो प्रयत्न अभ्यास वगैरा लक्षण है ना शोध है अभ्यास और वैरा कि जब तक अन्न में शुद्ध नहीं आता ना शरीर आपका शुद्ध नहीं रह सकता और जब शरीर आपका समय सही नहीं है तो आप आसन पाने कुछ भी नहीं कर कैसे वो आसन से रोग हो जाएगा योग से जो रोग होगा संसार में से, तो से कोई जा सकती है रोग से, ना जब आसन करते हो उस संबंध सुख शरीर से भी है आसन में कहा जाता है मुख्य स्तार का ध्यान करो कि ऐसे श्वास लेना ऐसे श्वास छोड़ना पूरे सुख शरीर से रिलेटेड हो गया इस थूल शरीर का विभिन्न प्रकार से स्थिति मात्र से आप शरीर पर नियंत्रण करने जा रहे हैं योग की महिमा है, है। एक्सरसाइज नहीं है फिजिकल एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता वहां का श्वास का कोई लेन नहीं है अब ले कि छोड़ कि क्या हो रहा है रोक रहे हैं यहाँ तो आसन में सब बताते हैं ना लेना है छोड़ना है रोकना है कितना कैसे हु? और कहा ध्यान करना किस आसन में बैठे हो तो कहा ध्यान करना है कौन चक्र पर ध्यान करना आपको सीधा सुख शरीर में ले जाता है आसन इसलिए आसन से भिग, आसन बिगड़ा तो सुख शरीर में बिगड़ जाता है मामला। उसे कौन ठीक करेगा कोई साइंस है दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है इसे योग से रोग नहीं आवे योग ऐसा अभ्यास करना पड़ता पहले आहार सबसे मुख्य नियंत्रण आहार है आहार का नियंत्रण नहीं होगा तो शरीर आसन के योग्य नहीं रहेगा योग्य नहीं तो प्राणा क्या प्राणा तो तो नहीं करना। एक आसन लगातार जो है ठीक से स्थिरता पूर्वक कम से कम पांच मिनट बैठना पड़ेगा दस मिनट बैठना पड़ेगा तब तो तक तो प्राणायाम करोगे अब लोग जो है बैठेम सीधा करके बैठते हैं <laughs> क्या है अब सब सार खराब करेगा काम है एक बार ही कर लो ठीक है अब क्या इक्कीस बार करने के चक्कर में जो है वो तो ढीला हो जाता है शरीर पूरा कहीं से भी ढीला हो जाना ना ढीला ही है ना कि झुकना जरूर नहीं है सीधा है क्यों हो गया आप तो भी ढीला हो गया नाड़ियों में असर करेगा करेगा सूक्ष्म नाड़ियाँ है ना स्थूल नाड़ियों में कुछ भी कर पाठ ठीक किया जा सकता है इंजेक्शन दे देंगे तो नारी ठीक हो जाएगा सूसनारियां जो होती है पैरासपेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या होगा उसको कोई ठीक नहीं कर सकता इसे प्राणायाम करने पर आसन जय जितनी मिनट करनी है उतनी मिनट स्थिरता पर बैठाने की क्षमता होनी चाहिए इसे तत्ज आसन जय प्राणायाम का अब प्राणायाम ठीक होगा तब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा प्रत्यार होगी प्रत्यहार होगा तो धारणा होगी धारणा होगा तो ध्यान होगी अब इतना लंबी प्रक्रिया है अभ्यास और वैरागी के द्वारा को शुद्ध करना चाहिए शुद्ध करने का मतलब क्या? हरिकाग्रम कुरिया एकाग्र चित कर दो चित को एकाग्र करना है नुक्त आत्मे में शोधनीयो न चित सं तो तो कहता है अरे आत्मा तो मुक्त होने वाला वस्तु है इसे आत्मा को शुद्ध करना चाहिए अंतर में शुद्धि की क्या जरूरत है <waves> पूर्व पक्षीय दृष्टिकोण में आत्मा अशुद्ध है आत्मा अशुद्ध आत्मा, आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है क्यों आत्मा मुक्त हो रहा है ना युक्ति उसका क्या है मुक्त कौन हो रहा है आत्मा ये आत्मा मुक्त हो रहा है आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है वह मुक्त है समय में यदि आपका आत्मा इसमें अमुक्त है उसको मुक्त होना है अमुक्त क्यों है क्योंकि आत्मा अशुद्ध है इस आत्मा को शुद्ध करना है, जरूरी मुक्त कराने के लिए शोधनी हो आत्म शोधनीयो न चित्तम चित्त को शुद्ध करने कोई जरूरत नहीं है ऐसी जो आशंका ये चित्त मत्य उपलक्षण देहि मात्र से मर्त्य कर या सब देहियों को ले यो दे ये, ये पुत्रादि विषय चित्तवान बहती स तन्मय तदात्मक तो जो देवात्मा जो जैसा चित्त वाला होता है अर्थ जिस पुत्रादि विषयों में हो जाता है चित्त वाला हो जाता है स तन्मयो बहती तदात्मक वन पुत्रमय हो जाता है पुत्रवान हो जाता है तत्सा कल्य वैकल्य और क्योंकि वह पुत्र ठीक है अपने आप को ठीक मानता है पुत्र गड़बड़ा आ गया तो खुद को गड़बड़ हो गया मानता है उसकी सा और वही वैकल्यता को अपने में पिता आरोप कर लेता है अनादि से से सिद्ध अत्यंत रहस्यपूर्ण तत्व है यह तद उत्तम भावी यहां पर बात कही गई है स्वभावत शुद्ध से आत्म आत्मा कैसा है स्वभावत शुद्ध आत्मा चित्त चित्त संपर्क का देव का संपर्क के वजह से उस आत्ता में संसारित्व का आरोप हो गया है दीव, दीव है अतः चित्त से शोधने न आत्म संसार निवृत्त चित्त का शुद्धिकरण करने से क्या होगा आत्ता में आरोपी भी निवृत्त हो जाएगा नदि भव परंपरोपार्जित सुख दुख प्रद पुण्य पाप कर्म सत शोधने नापे कथम आक्र संति भविष्य इत्याशंता है महाराज ब्रह्म चित्त जितना भी शुद्ध करें लेकिन हमारे जो कर्म का जो आपके पास कर्म का ढेर है वो इतना है आप चित्त की शुद्ध करने पर वो आकर के बार बार टपकते रहेंगे चित्त में या नहीं आप जितना भी शुद्ध कर लीजिए तो भी वो आएगा ही ना वो खत्म होने वाले हैं ही नहीं अनंत जन्म अनादि भव जन्म परंपरिया उपार्जित उपार्जित क्या सुख दुख प्रध पुण्य पाप कर्म सुख और दुख को देने वाला पुण्य और पापाप जो कर्म है उनकी विद्यमान रहते हुए सतो हो उनकी विद्यमान रहते हुए चित्त शोध निध करने पर भी कथम आत्मसंसार में वृद्धि है आत्मसंसार कैसे हो सकती है तब कहते नहीं, नहीं। चित्त प्रसाद उपलक्षित ब्रह्मानुसंधान चित का शुद्धि का मतलब क्या है यहाँ पर ब्रह्मानुसंधान होना चित शुद्ध होने का मतलब ब्रह्मानुसंधान हो जाना ब्रह्मागर वृत्ति बनना अखंडागर वृत्ति का बनना वो जो पन्ने लग जाए तो सकल कर्म सकल कर्मों का क्षय हो जाएगा अतव तुम्हारी आशंका मैवम ऐसी आशंका आप नहीं कर सकते हो जिस परिहार करते हैं चित्त से ही कर्म शुभा प्रसन्नात्मा आत्मनिष्ठत्वा प्रसन्ना आत्मस्थ्वायुते चित्त ही प्रसाद चित्त की प्रसन्नता के कारण से प्रसाद हाजा से क्या श्लोक था ना नुखान प्रसाद हानिजा सकल दुखों का हानि हो जाए यही प्रसाद चित्त प्रसाद आ, भगवान के भोग प्रसाद नहीं लड्डू पेड़ा क्या है कहते हैं कि भाई चित्त उपलक्षित क्या है ब्रह्मानुसंधान के द्वारा कर्म शुभ सकल कर्मों का गणन हो जाता है प्रसन्न आत्मा आत्मनिस्तित्व अक्षयम सुखम ऐसा जो विशुद्ध चित्त युक्त आत्मा तो क्या होता है नित्य अनुभव होकर लगता है ही एवं ही प्रदुयेता शब्द द्वारा यहाँ जिस कारण से श्रुतियां प्रमाण है यथा अग्नौ प्रोतम ईशिका का तूल इसी शिका मे मूझ घास उसका जो ऊपर में हुआ जो रुई, जिसे रुई जैसे रुई जैसा रुई होता है वो जिसको डाल दिया अपने अग्नि में क्षण भर भी नहीं लगता स्वाहा हो जाता है यथा उसी प्रकार से अवस्य सर्वे पापमान प्रद्वंत है इस जो वहां पंचाग्नि विद्या की बात है पंचाग्नि विद्या को जानने वाला वैसे महापुरुष के सारे पाप भी नष्ट हो जाते स्त्री उप पात के शु सर्वेश प्रविश्य रजनी पादम ब्रह्म ध्यानम समाचारे उप पात के सर्वेश पात केवल उपातक नहीं सकल पातों के बीच में भी जाके आ जाओ तो भी तुम पवित्र हो जाओगे केवल ब्रह्म ध्यान से कहा गया है ब्रह्मचारी आदि गृहस्थी को भी हाँ इन जो कई जगहों में निषेध कर दूमा नहीं जाना अंगवंग अंगवंग कलिंग में किसी बहाने से नहीं जाना चाहिए गया की यात्रा तो बिहार जाना बिना गया की यात्रा के बिहार नहीं अंगवंग बिहार पूरा नहीं है अंग बीच का हिस्सा है इधर मगध था उधर मिथिला थी बीच में था जिस क्षेत्र का राजा कर्ण था वो निषिद्ध प्रदेश वंग भी बंगाल कलिंग क्यों भगवान ने मुझे भी मेरे तीन अवतार था तीनों लोग खा गए कछुए के अवतार भगवान ने ली वो भगवानी लिए बहुत ही कछुए खाते हैं अवंग देश वाले भगवान के बिना मछली को छोड़ते छोड़ते नहीं नहीं भी और बिहार इसे कहते हैं प्रदेश है। जो हमारा स्वरूप है उसको अपूजता पर जैसे भक्षण कर जाते इसे वहां जाके आओगे तो कहते कि पुनर्जन्म के जैसा करना पड़ेगा सारा कर्मकांड करनी पड़ेगी उसकी शुद्धि करने में हाँ ऐसे तीर्थयात्रा थी तो छोड़ के बोल दिया ना तीर्थ तो में जाओ क्यों तीर्थ थी यात्रा करेंगे जा सकते और आ सकते वहाँ तीर्थ जा सकते अन्य कार्य से इधर तो जाना नहीं घूमना नहीं वहाँ हाँ, हाँ वो तो हुआ ही इसलिए महा पापी थे वो तभी तो वहाँ पैदा हुआ तभी तो सुगर खाने वाले बन रहे हैं वो तो महा पापी ना होते घर में पैदा क्यों होता है हाँ? योग भ्रष्टों पर जाए शुद्ध घरों में पैदा होते वहाँ कैसे क्यों पैदा हो जाते वहां भी अभी भी पवित्र लोग रह रहे हैं ऐसी बात नहीं है सामान्य कथा नहीं है गाते की देखो उपात प्रविश्य रजनी पादम ब्रह्मध्यानम समाचु वहां सला उठने के बाद निश्चित रूपेण ब्रह्म का ध्यान जरूर करना चाहिए ताकि पात्र संबंध का दोष नष्ट हो जाए इत्यादि स्मृति प्रसिद्धि द्योतियति तथा किम तो क्या लाभ होगा प्रसन्न आत्मा चेतो आत्मा मैं जिसका ये आत्म स्थित मतलब अपने अद्वितीय आनंद स्वरूप में स्थित है हम इतनी कैसे स्थित है वो वही मई हूं अहम ब्रह्मास्मी ऐसा निश्चय के द्वारा दृश्य जात पर दृश्य समूह तथा संसार को परित्याग करके रूपेण अवस्था चिन्मातृपेण रूपे अवस्थित है वो अतएव अवस्थाया अक्षयम अविनाशी युखम सर्वभूतं तुशते है इस अक्षय मे अविनाशी जो सुख है सर्वभूता उसे वो प्राप्त कर लेता है